शांति शांति ही योग के बाधक तत्वों को लेकर के विचार किया जा रहा है योग को रोकने वाले बाधक तत्व कौन से ऐसे तत्व हैं जो योग को होने नहीं देते हैं? योग जब व्यक्ति करता है योग अभ्यास करता है तो उस योग को रोकने वाले बहुत सारे कारण होते हैं यदि वो कारण उपस्थित होते हैं तो योग योग के रूप में नहीं हो पाता है इसलिए महर्षि पतंजलि ने योग को रोकने वाले कारणों की चर्चा की योग के प्रथम पाद में समाधिपाद में तीसवें सूत्र में स्पष्ट किया है योग के विघ्न योग के बाधक जिनको अंतराय शब्द से कहा है व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व और अनावस्थितत्व ये नौ प्रकार के विघ्न इस सूत्र में स्पष्ट किए हैं ये नौ प्रकार के विघ्न योग को होने नहीं देते हैं ये बहुत बड़े विघ्न कहलाते हैं क्योंकि अगले ही सूत्र में उपविघ्नों की चर्चा की है, उनके सहायक विघ्न सहायक बाधक इसलिए ये नौ प्रकार के विघ्न अत्यंत घातक है योग के लिए यदि समुचित रूप में व्यक्ति योग करना चाहता है तो ये विघ्न उसके जीवन में नहीं होने चाहिए यदि ये, ये विघ्न आते हैं और जीवन में स्थान ग्रहण करते हैं तो योग योग के रूप में नहीं हो पाता है पहला विघ्न है व्याधि जिसकी चर्चा हमने की है व्याधि के विषय में महर्षि वेदव्यास कहते हैं व्याधि किसको कहते हैं धातु रस करण वैषम्यम धातु में रस में और कर्ण में विषमता यानी विकृति धातु में विकृति आने पर रस में विकृति आने पर कर्ण में विकृति आने पर शरीर रोगग्रस्त होता है इंद्रियां रोगग्रस्त होती हैं मन रोगग्रस्त होता है और जब जिस व्यक्ति का शरीर इंद्रियां मन रोगग्रस्त हो वह व्यक्ति स्वस्थ नहीं माना जा सकता उस व्यक्ति को स्वस्थ नहीं कह सकते और अस्वस्थ शरीर में योग योग के रूप में नहीं हो पाएगा इसलिए कहा जा रहा है व्याधि ना हो व्याधि रूपी विघ्न को जीवन में से हटाना है धातु की चर्चा आपके सामने की है वात पित्त और कफ इन तीनों को धातु से कहा है क्योंकि ये तीनों शरीर को धारण करते हैं इनमें विकृति आने पर रोग उत्पन्न होता है रस यहां पर उदाहरण मात्रे रस क्योंकि जो भी हम खाते हैं पीते हैं उससे आठ प्रकार के तत्व बनते हैं सबसे पहला तत्व है रस जो हमारा भोजन होता है उस तो भोजन का पाचन जब हो जाता है तो पहला तत्व बनता है जिसका नाम है रस उस रस में विकृति विकार उत्पन्न हो जाए तो शरीर में रोग हो जाएंगे रस से रक्त उत्पन्न होता है और रक्त में विकृति विकार उत्पन्न हो जाए तो रोग ग्रस्त हो जाएगा रस से रक्त और रक्त से मांस बनता है शरीर में जो मांस है उस मांस में यदि विकृति उत्पन्न हो जाए तो व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाएगा तो रस रस से रक्त रक्त से रक्त से मांस और मांस से मेद बनता है और मेद में भी यदि विकृति उत्पन्न हो जाए तो व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाएगा रस रक्त मांस मेद और मेद से अस्थि यानी हड्डी उत्पन्न होती है अगर उसमें कोई विकार उत्पन्न हो जाए विकृति आ जाए तो व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है और उस अस्थि से मज्जा उत्पन्न होती है और उस मज्जा में भी विकृति उत्पन्न ना हो रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और उस मज्जा से शुक्र उत्पन्न होता है शुक्र यानी रजवीर्य उसमें भी विकार उत्पन्न हो जाए तो शरीर रोगग्रस्त हो जाएगा और शुक्र से ओज बनता है बल उत्पन्न होता है शरीर में जिसको आप एनर्जी के रूप में भी कह सकते हैं उसमें भी विकार हो जाए तो रोगग्रस्त हो जाएगा शरीर तो ये जो आठ प्रकार के तत्व हमारे भोजन से निर्मित होते हैं उनमें विकार उत्पन्न हो जाने के कारण से रोगग्रस्त शरीर हो जाता है इंद्रियां भी रोगग्रस्त हो जाती हैं, मन भी रोगग्रस्त माना जाता है मनोविकार उत्पन्न हो जाता है इसलिए व्याधि नहीं होनी चाहिए शरीर में और धातु रस के बाद में अंतिम कारण बताए कारण कारण का मतलब साधन जो हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के साधन हैं। कुछ साधन है जो जानकारी प्राप्त करने के लिए काम आते हैं और कुछ साधन है जो कर्मों को करने के लिए काम आते हैं वो है इंद्रिया करण शब्द का अर्थ यहां पर इंद्रिया और वो इंद्रिया जिन स्थानों में रहती हैं उन स्थानों के लिए विशेष रूप से यहां पर संकेत किया जा रहा है ये जो गोलक है जिनको हम गोलक कहते हैं यानी जिस आंख से देख रहे हैं ये जो आंख है ये नेत्र इंद्रिय का गोलक है उसका निवास स्थान है इसके माध्यम से हम देख पाते हैं आंख है ऐसे ही कान है ऐसे ही नाक है ऐसे ही रसना है ऐसे ही त्वचा है इन पांचों गोलकों के माध्यम से हम अलग अलग प्रकार की जानकारी प्राप्त करते हैं और भोजन यदि प्रतिकूल हो गया विरुद्ध भोजन हो गया अधिक भोजन हो गया या भोजन में कमी हो गई है ऐसी स्थिति में शरीर में विकार जैसे उत्पन्न होते हैं वैसे ही इन करणों में इन गोलकों में भी विकार उत्पन्न हो जाते हैं जिसके कारण से सुनने में कमी आ जाती है व्यक्ति सुन नहीं पाता है बेहरा हो जाता है और सुनना यदि व्यक्ति नहीं कर पाता है तो समझ लीजिएगा ज्ञान प्राप्त करने का जो बहुत महत्वपूर्ण साधन है कान जब व्यक्ति सुन ही नहीं पाता है तो जानकारी प्राप्त नहीं हो पाएगी इसलिए कान ठीक होने चाहिए सुनने में कठिनाई उत्पन्न नहीं होनी चाहिए भोजन ऐसा हो जिससे कान कान के रूप में काम कर सके ये कर्ण यानी साधन सुनने के लिए बेहतर हो बढ़िया हो उत्तम हो जब व्यक्ति इस संसार को देख रहा होता है तो संसार को जिन आंखों से देख रहा होता है वो आंखें यदि ठीक हैं तो ठीक प्रकार से देख पाएगा जब ठीक प्रकार से देखेगा तो ठीक प्रकार से जानकारी होगी और जानकारी ठीक होगी तो व्यक्ति योग को योग के रूप में समुचित रूप में करने में सक्षम हो जाएगा और देखना भी व्यक्ति देखना ही बंद हो जाए व्यक्ति का दिखना बंद हो जाए देख ना पाए व्यक्ति तो बहुत कुछ हानि हो जाएगी देख देख करके व्यक्ति बहुत कुछ जानकारी प्राप्त करता है वो जानकारी नहीं हो पाएगी जानकारी में कमी हो जाएगी जैसे व्यक्ति देख नहीं पाता है जैसे सुन नहीं पाता है ऐसे ही यदि सूंगना व्यक्ति ना करे उसको स्मेल ना आए गंध ना हो गंध का एहसास ना हो तो व्यक्ति को बहुत कुछ हानि हो जाएगी वो पकड़ नहीं पाएगा दुर्गंध को सुगंध को पकड़ नहीं पाएगा उसकी जानकारी कम होगी जो भी खाता है पीता है तो उसको रस का बोध ना हो तो उसको रस का जब बोध ना हो खट्टा मीठा कड़वा कशैला इनका यदि बोध नहीं होता है मधुर का बोध नहीं होता है व्यक्ति को अम्ल का बोध नहीं होता है कटु का बोध नहीं होता है तिक्त का बोध नहीं होता है तो व्यक्ति को बहुत बड़ी हानि होती है जो मधुर रस लेना चाहिए व्यक्ति को जिस रूप में मधुर रस को कब लेना है कैसे लेना है उसका बोध जब नहीं होता है अम्ल का बोध नहीं होता है रसों का बोध जब नहीं होता है तो व्यक्ति ठीक प्रकार से अन्न का ग्रहण नहीं कर पाएगा क्योंकि जीव जीवा काम नहीं कर रही है उससे बहुत बड़ी हानि होती है और अधिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं क्योंकि किस रस को कब लेना कैसे लेना ये जो आयुर्वेद आयुर्विज्ञान बताता है उसके अनुरूप वो नहीं कर पाएगा और बहुत महत्वपूर्ण है जीप का काम करना जीव का काम करना बहुत महत्वपूर्ण है ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आंखें जब दिखाई नहीं देती हैं आंखों से व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है आंखें काम नहीं करती है जैसे आंखें काम नहीं करती है जब दिखाई देना बंद हो जाता है तो कितनी बड़ी हानि होती है ठीक उसी प्रकार से जब जीव यह एहसास नहीं कर पाता है कि ये मधुर है अम्ल है तो बहुत बड़ी हानि वैसी ही होगी जैसे दिखाई ना देने पर होती है इसलिए इस कारण में इस साधन में जीव में भी कमी ना हो जहां कानों ठीक हो वहां आंखें भी ठीक हो जहां आंखें ठीक हो वहां नाक नासिका भी ठीक हो जहां नासिका ठीक हो वहां रसना भी ठीक हो और ऐसे ही स्पर्श जो हम हम अपने शरीर से अलग अलग प्रकार के स्पर्श करते हैं यदि स्पर्श का बोध ना हो तो बहुत बड़ी हानि है उसको ठंडा और गर्म का पता ही ना लगे और गरम लगे और उसको पता ना लगे तो शरीर में हानि होगी और जब ठंड है तो ठंडे का ठंड का उसको पता ना हो तो भी शरीर में हानि हो जाएगी इसलिए स्पर्श का होना अनिवार्य है पांचों ज्ञनेन्द्रिया हैं यानी पांचों कारण हैं जिनसे पांच प्रकार के ज्ञान विज्ञान हम ग्रहण करते हैं और यदि ये इंद्रियां समुचित रूप में काम ना करे यानी ये गोलक काम न करें तो हमें वैसा ज्ञान वैसी जानकारी नहीं होगी जैसी जानकारी को प्राप्त करके योग को योग के रूप में कर पाते हैं इसलिए ज्ञानेन्द्रिया भी ठीक प्रकार से हो यानी ये जो गोलक हैं समुचित रूप में काम कर सके जैसे ज्ञानेन्द्रियों के बारे में है वैसे ही कर्मेंद्रियां हैं जिनसे हम कर्म करते हैं जिस वाणी से मैं बोल रहा हूं यदि वाणी ठीक से उपयोग में ना आए तो कितनी बड़ी हानि होगी इस बात को गूंगा व्यक्ति जानता है जब अपने भावों को अभिव्यक्त करने का जो माध्यम वाणी है यदि ये, ये वाणी ठीक से काम ना करे कितनी बड़ी हानि होगी व्यक्ति अपने भावों को अभिव्यक्त ही नहीं कर पाएगा अपने वक्तव्यों को नहीं दे पाएगा कितनी बड़ी हानि होगी जिन हाथों से व्यक्ति कर्मों को करता है यदि हाथ काम न करें हाथ होते हुए भी व्यक्ति काम न कर पाए इन हाथों से तो कितनी बड़ी हानि होगी ये कर्मेंद्रीय है हस्तेंद्रीय है वागेंद्रीय वाणी से यदि बोल ना पाए वाणी के ठीक रहते हुए यानी मुख ठीक है सब ठीक दिख रहे हैं जीभ भी ठीक है पर बोल नहीं पा रहा है कितनी बड़ी हानि हाथ भी दिख रहे हैं लेकिन हाथों से काम नहीं कर पा रहा है हाथ काम करने योग्य नहीं बने अयोग्य हो गए हैं हाथ ऐसे पांव, जिन पांवों से व्यक्ति को नाना प्रकार के कर्मों को करता है आने का जाने का चलने का उचित ढंग से जाना है व्यक्ति को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचना है तो नहीं पहुंच पाएगा और पाऊ जब काम नहीं करते हैं तो कितनी बड़ी हानि होती है जिसको पाव नहीं है वो अच्छी तरह समझता है जानता है ये कर्मेंद्रिया हैं ठीक इसी प्रकार से मल और मूत्र को त्याग करने के जो गुप्त इंद्रियां हैं अगर वो समुचित रूप में काम नहीं करती हैं तो कितनी बड़ी हानि होती है इस बात को सभी जानते हैं चाहे कर्मेंद्रिया हो और ज्ञानेन्द्रिया हो यदि ये उचित काम नहीं करती हैं तो निश्चित बात है व्यक्ति को बहुत बड़ी हानि होगी शरीर स्वस्थ नहीं रह पाएगा और अस्वस्थ शरीर में अस्वस्थ साधनों से अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएगा इस बात को भी हमें समझना है जानना है किसी भी रीति में व्याधि ना हो और व्याधि का मूल कारण है आयुर्वेद कहता है प्रज्ञापराध आयुर्वेद इस बात को स्वीकार करता है जब व्याधि है शरीर में चाहे वो मानसिक रूप में है ऐन्द्रिक रूप में इंद्रियों से संबंधित है या शारीरिक रूप में है उस व्याधि का मूल कारण है प्रज्ञा अपराध प्रज्ञा कहते हैं बुद्धि बुद्धि में जब अपराध होता है अपराध का अर्थ तो होता है दोष यदि बुद्धि में दोष उत्पन्न हो जाए तो व्यक्ति इन समस्त रोगों को उत्पन्न कर पा उत्पन्न कर लेता है प्रज्ञा अपराध यानी बुद्धि में दोष उत्पन्न होने के कारण से व्यक्ति नाना प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाता है और जब ये रोग व्यक्ति के अंदर रहते हैं तब योग को नहीं कर पाएगा क्योंकि योग करने के लिए मन का प्रसन्न रहना अनिवार्य है मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना व्यक्ति योग करना चाहता है तो योग के लिए मन का प्रसन्न रहना अनिवार्य है क्योंकि प्रसन्न मन से ही एकाग्र कर सकता है एकाग्र हो करके ही योग कर पाएगा और मन ही प्रसन्न नहीं है अप्रसन्न है खिन्न है क्यों शरीर में रोग है रोग की स्थिति में मन प्रसन्न कभी नहीं हो सकता इसलिए बुद्धि को समुचित रूप में रखना हमारा सबका कर्तव्य है प्रज्ञा में दोष ना हो बुद्धि में दोष उत्पन्न ना हो अपराध ना करें हम यानी प्रज्ञा को बुद्धि को दोष से ग्रस्त ना करें अविद्या से युक्त ना हो अविद्या को हटा दे ज्ञान को प्राप्त करे, इसी स्थिति में ही हम व्याधि से रोग से बच सकते हैं तो इसलिए प्रज्ञापराध ना हो बुद्धि में अपराध दोष उत्पन्न ना हो इसका सतत ध्यान रखना है तभी जाकर के हम व्याधि से रोग से बच पाएंगे और जब व्याधि नहीं है रोग नहीं है तो योग समुचित रूप में होने लगेगा ओ